Uh, क्या आपको इल्म नहीं है? आज स्कूल में छुट्टी है। मिस्टर स्नगल्स के वालिद गुजर गए हैं। हाय अल्लाह, क्या कहा? बेचारे मिस्टर स्नगल्स। हैलो, जनाब स्नगल्स। ओह, मुझे आपके वालिद के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उनकी रूह क्या? असैर करने गए हैं? ओह, बहुत खूब। ये सेहत के लिए फायदेमंद होता है। दरअसल मेरे ख्याल से हम सबको सेयर करने जाना चाहिए। ठीक है, जनाब स्नगल्स, आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहती हूँ। अलविदा। क्या हुआ? अह, तुम झूठ बोलने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? जनाब स्नगल्स के वालिद का इंतकाल नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सेहतम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 ओ टॉम सॉयर, तुम्हारी आंटी पॉली कहां है तुम्हें अपनी आंटी का घर नहीं छोड़ना चाहिए अब मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा टायन रेनल्स तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे खौफ से चिप जाऊंगा <laughs> सुनो तुम दोनों का मसला क्या है लड़ना बंद करो तुम एक दूसरे को जख्मी कर दोगे ओ नहीं मैं क्या करूं? चुपके से जाऊंगा। टॉम, मुझे इल्म है ये तुम हो। ये खयाल मन से निकाल देना कि मैं तुम्हें स्कूल से गैर हाजिर होने और राम के साथ लड़ाई करने के लिए सजा नहीं दूंगी तुम शरारती छोटे बच्चे। हफ्ते के आखिर में तुम चहर की पेंटिंग करोगे। तुम्हारे लिए खेलने का क हाँ जी आंट पॉली जब हफ्ते का अंत आया टॉम ने चहर दीवारी के जाने देखा और हैरत में पड़ गया क्या मुझे ये सब पेंट करना होगा नहीं मेरे मार्बल गेम और पैंडिट्स के गेम के बारे में क्या हाँ ये सही नहीं है इसलिए मुझे हक की जिंदगी मेरी जिंदगी से बेहतर लगती है उसके वालिदान नहीं हैं और उसे सजा देने वाला भी कोई भी नहीं है। अब मैं क्या करूंगा लेकिन टॉम एक अक्लमंद बच्चा था उसके पास एक तरकीब थी ला ला ला ला ला एक मिनट शायद मुझे इसमें मजा लेना चाहिए ओ <laughs> हो क्या हुआ टॉम फिर से सजा मिली ला ला ला ला ला ला हम तुमसे बात कर रहे हैं टॉम अ ओ हाय गाइस माफ करना मैं अपनी कारीगरी में मशगूल था। सजा मिलने पर तुम इतने खुश क्यों हो? क्या? सजा? ये सजा नहीं है। तुमने कितने बच्चों को पेंटिंग करते हुए देखा है? इस शहर को कुछ रंगों की जरूरत है। तो मैंने इस शहर को फिर से सजाने की ज़िम्मेदारी खुद पर ले ली है। मैं इस शहर दीवारी से शुरू करूंगा और इस काम में मुझे बहुत मजा आता है। ला ला ला ला ला। मैं भी एक कलाकार बनना चाहता हूँ। मुझे भी आजमाने दो। हाँ, मुझे ज्ञान नहीं है। सब लोग कलाकार नहीं हो सकते। ओ चलो भी डॉम, हम तुम्हारे दोस्त हैं, है ना? मेहरबानी करके हमें भी आजमाने दो। पर ये बहुत ही अहम काम है। इस काम के एव चहर दीवारी की पेंटिंग करने देने के एवज में टॉम के दोस्तों ने एक बार भी गौर किए भी अपने खिलौने और चॉकलेट्स उसके हवाले कर दिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पेंटिंग करने के लिए आए और कुछ ही वक्त में पूरी चहर दीवारी का काम मुकम्मल हो गया। देखा? हर कोई कुछ ऐसा करना चाहता है जि� <laughs> हाँ आंट पॉली मैंने इस चेहर दीवारी के लिए बहुत मशक्कत की है उफ, अब मैं थक गया हूँ तो क्या अब मैं खेलने जा सकता हूँ अ हाँ मेरे ख्याल से आह मुझे हैरानी है कि इसने कैसे किया हाय हक हाय फिल गौर फरमाओ मैंने अपने खेलने के लिए नई जगह तलाश ली है वहाँ पर स्कूल जाने के लिए और गुरबे आफताब से पहले घर आने के लिए कहने वाला कोई नहीं होगा। यकीनन वो कौन सी जगह है? ये एक जजीरा है दरिया के उस तरफ। ओह वाव! पर मेरी अम्मी वहाँ जाने के लिए मुझे इजाजत नहीं देगी। काश मुझे हर बार उन्हें हर बात बताने की दरकार नहीं होती। खैर तो मत बता�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 ये तो वक्त की बर्बादी है। तो रुस्त फरमाया, अगर सब लोग इसी तरह से सब्जियाँ खाएं जैसे हम खा रहे हैं, तो इससे काफी वक्त बचेगा। सब लोग हमारी तरह अकल थोड़ी ना होते हैं, पर कुछ ही दिनों में खेलने की वजह से और फल और कच्ची सब्जियाँ खाने से, ओह, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे ब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 हमने किसी को नहीं बताया। उन्हें इसका इल्म नहीं कि हम यहाँ हैं। ओह हाँ, मालूम है। हम यहाँ पर बिना बताए क्यों चले आए? कितनी बड़ी नादानी की हमने। तुम उसकी बाबत दुरुस्त थे। हम बहुत नादान हैं। मैंने सोचा तुम्हारी तरह रहने में बड़ा लुत्फ आएगा हक? मैंने कभी इसे अकेले महसूस � अब हम क्या करें दोस्तों? एक मिनट हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए हम अभी भी वापस जा सकते हैं है ना? हम में से किसी को जाना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि गांव में क्या हो रहा है। मैं उस बेड़े पर अकेले नहीं जा रहा हूँ। अगर मेरा इंतकाल हो गया तो क्योंकि मैंने मशवरा दिया है तो मैं ही जाऊ तो हमने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और गांव के लिए निकल पड़ा जब वो साहिल पर पहुंचा उसने कुछ लोगों को गुफ्तगू -गु करते हुए सुना जैसे ही वो करीब गया उसने आंट पॉली और फिल के वालिदा को रोते हुए देखा ओ टॉम मेरा बच्चा मेरा बच्चा ओ हो मेरा बच्चा मेरा बच्चा बहुत दिन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 वो सोचते हैं कि हम डूब गए हैं, वो हम सबकी आखरी रसूम करने वाले हैं। उन्होंने हमें तलाशने के लिए दर्जनों जहाजें भेजी हैं। अहो, मैं बहुत खौफजदा हूँ। हाँ, इसमें कोई हैरानी नहीं कि मेरी वालिदा सोचे कि मैं गैर ज़िम्मेदार हूँ, हमने उनको नाखुश किया है। सही कहा, आंट पॉली हम वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं मैं गुनेगार महसूस कर रहा हूँ मैं भी मैं भी दोस्तों अब हमें वापस जाना ही होगा मुझे गांव की याद आ रही है ओ सोचो कि क्या होगा अगर उन्हें मालूम पड़ेगा कि हमने क्या किया है एक मिनट उन्हें जानने की ज़रूरत नहीं है हम बस कह देंगे कि हम दरिया में फ़िल्� पानी का बहाव हमें इस जزीरे पर ले आया और हमने वापस आने के लिए बेड़ा बनाया। अ वो तुम्हारे वालिदान हैं। उन्हें इसका पूरा इल्म है कि तुम बेड़ा नहीं बना सकते। हमें कोशिश तो करनी होगी। ये से तो बेहतर है कि वो हमें समझे कि हम खुदगर्ज और गैरजिम्मेदार थे, है ना? एक मिनट। कल हमार मुझे भी ये मंसूबा पसंद है मैं खुदगर्ज और गैर जिम्मेदार नहीं हूँ ये दरिया अल्लाह की मेहरबानी है कि ये बात नहीं कर सकती उनकी रूह को सुकून हासिल हो तुम सब कहां थे हम सब कितने फिक्रमन थे दरिया दरिया ने बेड़ा बनाया और ज, ज हमारे पास आया और और हम भागे और और फिर बस आ, क्या बकवास बंद करो फिल हम सब माफी चाहते हैं जो फिल कहना चाहता है वो ये है कि मेहरबानी करके हमसे नफरत ना करें ओ मेरे बच्चों والدین अपने बच्चों से कभी भी नफरत नहीं करते जो मायने रखता है वो ये है कि तुम सब लोग सही सलामत हो हां हक हा, आज से तुम हमारे और टॉम के साथ रहोगे आज से तुम भी हमारे बेटे हो। यकीनन। ओह, पर तुम तो अकेले रहना चाहते हो? नहीं, कभी नहीं। मुझे इल्म है कि वालिदन कितने अहम होते हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी उनके बिना रहा। दुरुस्त फरमाया। मैं कुछ दिनों के लिए भी तन्हान नहीं रह सकता। हम जानत हम सब माफ़ी चाहते हैं हम सब आपसे मोहब्बत करते हैं हम भी तुमसे मोहब्बत करते हैं बच्चों